महाभारत शांति पर्व चत शमोध्याय नर नारायण का नारद जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भगवान वासुदेव का महात्मा बतलाना नर नारायण चुतु धन्यो सही से दृष्ट स्वयं प्रभु न तम दृष्टमान कश्चित पद्म योनि स्वयं नर नारायण ने कहा नारद तुमने श्वेत द्वीप में जाकर जो साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया इससे तुम धन्य हो गए वास्तव में भगवान ने तुम पर बड़ा भारी अनुग्रह किया तुम्हारे सिवा और किसी ने साक्षात कमल योनि ब्रह्मा जी ने भी भगवान का इस प्रकार दर्शन नहीं किया अव्यक्तो निर्भगवान्दर्श पुरुषोत्तम नारदय दिशन सम उदाहिता नाश्य भक्ता प्रियतरो लोके कसन विद्य तथा स्वयं दर्शित स्वयं आत्मा दिजोत्तम नारद वे भगवान पुरुषोत्तम अव्यक्त प्रकृति के मूल कारण हैं उनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है हम दोनों तुमसे सच कहते हैं कि भगवान को इस जगत में भक्त से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है इसलिए उन्होंने स्वयं ही तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया है तपो ही तप्यतस्तान परमात्मनः न तत्सुते कच्चि धृतेम दिजोत्तम दिजोत्तम तपस्या में लगे हुए उन परमात्मा का जो स्थान है वहाँ हम दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं पहुँच सकता या ही सूर्य सहस्त्र से समस्त भवे द्वितीय स्थान से भवे विराजता एक हजार सूर्यों के एकत्र होने पर जितनी कांति हो सकती है उतने ही उस स्थान की भी कांति है जहाँ भगवान विराज रहे हैं तस्मा देवा पते क्षमा क्षमा बताम श्रेष्ठा भूमिझुजते विप्रवर क्षमा शीलों में श्रेष्ठ शीलो नारद विश्वविधाता ब्रह्मा जी के भी पति उन परमेश्वर से ही क्षमा की उत्पत्ति हुई है जिससे पृथ्वी का सहयोग होता है तस्मचोष देवाद च संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले उन्ना देव से ही रस प्रकट हुआ है जिसका जल के साथ संयोग है और जिसके कारण जल द्रवीभूत होता है तस्मा सम्भूत तेजोरूपगुणात्मक ये नयुजत सूर्य तथोलोके से रूप गुण विशिष्ट तेज का प्रादुर्भाव हुआ है जिससे सूर्य देव संयुक्त हुए हैं इसीलिए वे लोक में प्रकाशित हो रहे हैं तस्मा देवा समूत स्पर्शस्तु पुरुषोत्तमात्मय वायु तथो लोका उन्हें भगवान पुरुषोत्तम से स्पर्श की उत्पत्ति हुई है जिससे वायु देव देव संयुक्त होते हैं और उससे संयुक्त होने के कारण ही वे संपूर्ण लोकों में प्रवाहित होते हैं तस्मात्तिष्ठते शब्द सर्वलोके स्वरा प्रभो आकाशम युजते ये नततिष्ठत्य समृतम उन्हें सर्वलोकेश्वर प्रभु से शब्द का प्रादुर्भाव होता है जिससे आकाश का नित्य संयोग है और जिसके ही कारण निरावृत रहता है देवा सर्वभूत चंद्रमा प्रकाश नारायण देव से संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले मन की भी उत्पत्ति हुई है उस मन से संयुक्त होकर ही चंद्रमा प्रकाश गुण को धारण करता है सद्भुतपादकाम तत्थान वेद संगित विद्या सहायो विद्यासहायत्र भगवान हव्य कव्य भोग जहाँ भगवान श्रीहरि हव्य और कव्य का भोग ग्रहण करते हुए विद्या शक्ति के साथ विराजमान है वह वेद संज्ञक स्थान सद्भुतपादक कहलाता है ये ही निष्कलुषा लोके ये ही निष्कलुषा लोके पुण्यपाप विवर्जिता क्षेम अधलोकता आदित्यो द्वार मुच्य विशृष संसार में जो लोग पुण्य और पाप से रहित एवं निर्मल है वे कल्याणमय मार्ग से भगवत धाम को प्राप्त होते हैं उस समय संपूर्ण लोकों के अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य ही उनके उस मोक्ष धाम का द्वार बताए जाते हैं आदित्य दग्ध सर्वादृश्या के नच परमाणु तम देव प्रवतः सूर्यदेव उनके संपूर्ण अंगों को जलाकर भस्म कर देते हैं फिर कहीं कोई उन्हें देख नहीं पाता वे परमाणु स्वरूप होकर उन्हें सूर्यदेव में प्रवेश प्रवेश कर जाते हैं तस्मा च निर्भुक्ता अनुरुद्ध तनोस्थिता मनोभूता प्रद्युमन प्रवसंतुत फिर उनसे भी मुक्त होकर वे अनुद्ध विग्रह में स्थित होते हैं फिर मनोमय होकर प्रद्युम्न में प्रवेश करते हैं प्रद्युमनाचा निर्भुक्ता जीव संकर्षण तत विसंति प्रवरा साक्षागवत प्रद्युम्न से भी युक्त होकर वे साक्ष ज्ञान संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवत भक्तों के साथ जीव स्वरूप संकर्षण में प्रविष्ट होते हैं ततस्त्री गुण्यशीना परमात्मा न मंजसा प्रवशंती दिवज श्रेष्ठा क्षेत्रत्मक सर्वा वास वादेव क्षेत्र तत्व तदनंतर तीरों गुणों से मुक्त हो वे श्रेष्ठ द्विज अनायास ही निर्गुण स्वरूप क्षेत्रज्ञ परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं तुम सबके निवास स्थान भगवान वासुदेव को ही क्षेत्रज्ञ समझो समाहितम समात अनियता संयत इंद्रिया एकांत भावोपगता वासुदेव विसंत जिन्होंने अपने मन को एकाग्र कर लिया है जो शौच संतोष आदि नियमों से संपन्न और जितेंद्रिय हैं वे अनन्य भाव से भगवान की शरण में गए हुए भक्त साक्षात वासुदेव में प्रवेश करते हैं आवाम अभी चर्मस्तौ दजोत्तम रम्यालाश्रित तप उग्रम सम हम दोनों भी धर्म के घर में अवतीर्ण हो इस रमणीय बद्रिका तीर्थ का आश्रय ले कठोर तपस्या भविष्य त्रिलोक स्था त्यथो दिज ब्रह्मण भगवान परम देव परमात्मा के तीनों लोकों में जो देव प्रिय अवतार होने वाले हैं उनका सदा ही परम मंगल हो यही हमारी इस तपस्या का उद्देश्य है आस्थिता आवाभ्यास्तम श्वेत दीपे तपोधन सामगत भगवता सतवा वा हम दोनों ने पूर्व अपने कर्म में संलग्न हो सर्वोत्तम एवं संपूर्ण कठिनाइयों से युक्त उत्तम व्रत में तत्पर रहते हुए ही श्वेतदीप में उपस्थित होकर वहां तुम्हें देखा था तपोधन तो तुम वहाँ भगवान से मिले और उनके साथ वार्तालाप किया ये सारी बातें हम दोनों को अच्छी तरह विदित है वहां मुनि चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों में जो शुभ एवं अशुभ बात हो चुकी है हो रही है अथवा होने वाली है वह सब उस समय देव देव भगवान श्रीहरि ने तुमसे कही थी वै तयुर्वाक्यपस्वर नारद प्राजलिर्भुत्वा नारायण पराज वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय कठोर तपस्या में लगे हुए भगवान नर और नारायण की आवाज सुनकर नारद जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण की शरण लेकर उन्हीं की आराधना में लग जाए जजाप विधिवन मंत्रान नारायण बहुन दिव्यम वर्ष सहस्त्रम ही नर नारायण आश्रम में उन्होंने नर उन्होंने नारायण संबंधी बहुत से मंत्रों का विधि पूर्वक जप किया और एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे नर नारायण के आश्रम में टिके रहे अवसत्थ महातेजा नारदो भगवान ऋषिभ्यर्चय देव नर नारायण हो चत महातेजस्वी भगवान नारद मुनि प्रतिदिन उन्हें भगवान वासुदेव की तथा उन दोनों नर और नारायण की भी आराधना करते हुए वहाँ रहने लगे ये श्री महाभारते शांत परमणि मोक्ष धर्म परमणि नारायणी ए चतुश्च्शद त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक सौ अध्याय पूरा हुआ